ये बात सुनकर हज़रत पूछते हैं अच्छा किए न प्रयुन पापम चल मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर ये कौन ऐसा है जो कान पकड़ जैसे वो लगा दे ऐसे बलाद यू हो, हो देता बलाद बल पूर्वक कोई पापों में लगा देता है वो कौन है अनिच्छे में भी वो चाहता नहीं पाप करना फिर भी दूसरे ऐसी लगा हुआ जैसे पाप करता है क्या कारण अर्जुन ने प्रश्न पूछा ये प्रश्न बहुत आता है बार बार मनुष्य आता है याद तो करो भगवान कहते हैं काम है ऐसा क्रोध ऐसा ये जो संसार से सुख की आशा है बस यही अन्य मूल है पाप कराएंगे झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी सब कराएंगे पैसा मिल जाए भोग मिल जाए राम राम राम राम राम राम राम, राम। याद कर या ऐसी बात है, है भोग मिलता है झूठ कपाट जेन में बेईमानी अच्छे अच्छे आदमी जिनको हम अच्छा समझते हैं तो जहाँ भोगों के बस में हुआ सत्यानाश हो जाता है झूठ कपाट ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हुए हिचकते हैं लग तो एक भूख मिल जाए विश्वास भोग के चार दिन भूख हो गए बूढ़े हो जाओगे मर जाओगे बीमार हो जाओगे मर जाओगे सास रहेगा नहीं ना भूख साथ रहेगा ना पैसा साथ रहेगा अपने धर्म से तू तो चल जाओगे पतन हो जाएगा महान लड़क हो जाएंगे पर भोगों का, का सुख इस पर सुबह भोगता काम ऐसा क्रोध ऐसा जो काम है क्रोध है ये कामना मन में वो पूरी नहीं होने देते उस पर क्रोध आता है ये रजोग उत्पन्न होने वाले है महासोरू महान खाने वाला लोभी को कितना ही धन मिल जाए तो उसे संतोष नहीं जम पते लाभ लोभ अधिकारी महा पाप महान पाप ही इस विषय में ये है पाप करवाने में काम और क्रोध है कामना हुई धन की कामना हुई भोगों की अब उसमें कोई बाधा देता जाता था, था, था और काम क्रोध के बसी बहुत पाप करते हैं ये बात है बड़ी सुंदर बात भगवान है तो इसके बसी भूत मत हो तो और ना बस महत्व तो ये से ऐसे परिपंथ तुम्हारे राजु है इसे बसीभूत मत हो आ जाए मन माग मनोकामना के उस लोग बसी भूको काम कर बैठोगे तो मानस हो जाएगा मन में आई बात के लिए तो शास्त्र कहता है कली कल एक पुनीत प्रभावी साफा मानुष पाप वो ही नहीं पापा मानस पुण्य हो ही मानस पुण्य तो जाए पाप नहीं होता मन में आ जाए तो ही ठीक है अरे भाई मन में आ जाओ तो जाए तो किसी अनुपन साझाई थे, थे काम आमाल क्रोधा उद्या क्रोधा समोति में कुछ पता हो जाएगा इस बार आगे तो इसकी दृष्टि उनके बस ही भूत काम मत करो क्योंकि दोनों शत्रु है को वा वा सुपस्ता। खेमे ने या कोई मनुष्य दुष्टों के बस में होकर के राजी खुशी चला नहीं चला वो दुष्ट था करके घर बैठा क्या करे धूमी ना भी सागर इथोल में ना ब्रत होकर गुस्सा कामना होती है ना तो काम न पैद थोड़ी होती है फिर ज्यादा होती है फिर और तेज हो जाती है धुएं न बीते गर्मी जहाँ अग्निशुलगा होगी धुआं होगा तुम धुएं से डरते हुए अग्नि से न सुगा उसे कैसे काम सुनेगा और दड़पण होगा उस पर मैल लग जाता है तो उसे मुख नहीं दीखता और बच्चा पैदा होता है वो जेल में लपटे रहता जेल के अंतर्गत तो होता है जरे उलमी आग रस तथा तो इस तरह से काम से मनुष्य पर हुआ हुआ है तो पहले पैदा होती है अवस्था धुएं की तरह उसमें आग आग काम करती है होने पर भी अग्नि से रसोई बढ़ जाती धुआं होते ही बन जाती हैं पर दड़पण के ऊर्मे आ जाता तो दिखता ही नहीं पर दिखता नहीं तो मालूम से धड़पण है और जेल में लपसा हुआ निबटा हुआ बगल बगैर पता नहीं बच्चा है बच्चे पता नहीं चलता ऐसे तीसरी व्यवस्था कामना की आती है तो होश नहीं रहता कि मैं क्या हूँ क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ आप इसमें ज्ञान बेते हैं इस कामना के काम से ज्ञान है विवेक है विचार है अच्छा निश्चय है वो ढक जाता है जाता है बाजार में माले ने साग लिए बैठी है हरी हरी पत्ती है फल भी है तो गाय दूर से देखती है हरी हरी पत्ती फल खाने के लिए वो अजी नी आप देखो माल नहीं लाठी रखती है पास में गाय नदी गाय मुँह मारने वो लाठी उठाती है तो गाय आख लेती है ऐसे लोग आता है नड्डी सामने गड्डी आती है मान, मान कि समझदार है, पर तो भोग सामने आते है पदार्थ सामने आते है फिर तो भी लाठी तो लगेगी लाठी बच जाएगी आंख अमीर ने धा है आंख में लाठी देख दी जाएगी तो खाएगी नहीं आंख में से खाई ले लाठी पड़ती ऊपर इसलिए डंडा पड़ेगा भाई तो ये भोग नहीं सुना और उनके अब तुम ज्ञान में देना ज्ञानी नो नित्य वैरी ना ये काम ही है काम है ज्ञानी का नित्य वैरी है अज्ञानी का तो भोगते समय सुंदर अच्छा मित्र मालूम होता है परंतु समझदार के कि तो नित्य वैरी जब काम ना पा जाओगे राम राम राम राम कदम हो रहा है वो समझ नित्य वैराम काम रूपेण कौन से कौन से है कौनसे दुष्पुर कामना की पूर्ति नहीं होती अन है अग्नि रागते कितना एक अग्नि सिर्फ़ नहीं होती एक घना काट घना वो दब गई थी जोर से घी डालो सहता चहता तो और दब गई थी ऐसे भोगों की इच्छा भोगने से शांत नहीं होती उन्हें क्या भोगों में भोग भोग और भोगना था और भोग था। इतने राम सत्य मिला था भोगों में भोगने में और लोग संग्रह करने में सब बीत दिया राम राम राम राम राम राम राम राम काम रूपे न कौन थे दुष्पूर्ण अंग्रेन से दुष्पूर्ण की पूर्ति नहीं उसी कामना की तन की भूख इतनी बड़ी आदि शेर मन की भूख इतनी बड़ी गिट जात गिर सुमेर को गिट जाता को नहीं कोई अंत है तुम्हारे तो लोग क्या करें काम को मारो कैसे मारें हैं इंद्रिया मनोबुद्धि रसाधिष्ठान जैसे इंद्रिया मन और बुद्धि इसमें रहने के स्थान है यहाँ रहता है काम इंद्रियों में रहता है मन में रहता है बुद्धि में रहता है और पदार्थ में इंद्रिश से में राज्यों की इंद्रियों के अर्थों में रहता है रोजों पर ले तो खुद में रहता है तो खुद एक तो खुद में रहता काम खुद में और इंद्रियों के अर्थों में इंद्रियों के विषयों में राज्य रहते ही काम और इंद्रिया मन और बुद्धि में रहता है तो ही में रहता है। मन और बुद्धि इंद्रिया मनोबुद्धि जैसा शिष्टांश एक विमोत ज्ञान वैसा ज्ञान महावृत्ति मोहती ज्ञान को ढक विवेक को ढक करके और मोहित कर देता है इंद्रिया मन है बुद्धि है और खुद में है परम दृष्ट नि परमात्मा की प्राप्ति होने से रस बुद्धि निवृत होती है रहते भी समझौता बसीभूत होना न होना आर्थिक विमो तो ज्ञान वहाँ से तस्मा तस तुम इंद्रिया सबसे पहले इंद्रियों को भस्म करू इंद्रियों के परमस्मत हो भोग सामने आ गया पदार्थ आ गया तो इंद्रियों लो लोन उतर भोग भोगने सच्चा सत्यानाश हो जाता फिर महाराज का ठिकाना नहीं रहता पतन होता महान पतन होता प्रश्न तुम इंद्रिया नेम। इंद्रियों का नियमन करो साधी अगर सास चलो सात निश्चित मत करो इनको नियमन करके पाप मान प्र नहीं इस पापी को पहली नित्य मेरी आपदा ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है इसमें तुम तो नाश करो काम कामना आती है नो विश्वामित्र पर आसर ऋषी है कितने कितने तबी स्त्री सुने तुम रिश्ते ही मोहन लगा सारितम प्रत ये भंज से मानवा तेम करते निग्रह हो या उनका इंद्रिय निग्रह नहीं होता अगर हो जाए तो बिंदल पर्वत पर सागर पत्र पहले इंद्रियों को प्रश्न करो नियमन करो उनको ठीक पकड़ जैसे घोड़ा अपने पक्ष में रहता है तो ठीक पहुंचा देता है वो बस वाले रहता जो वो खाने में गिरा देते कही तो क्या करें इंद्रियां इंद्रिया पर इंद्रियों पर है शरीर से श्रेष्ठ है उत्कृष्ट है बड़ी है इंद्रियों ने परम मन इंद्रियों से परम है और मन से बड़ा बुद्धि मन से बड़ बुद्धि एवं बुद्धि पर परम बुद्धवा इसलिए बुद्धि से पर काम काम बुद्धि अहम मै लेता है भोग भोगने वाले की इच्छा होती है तो अहम में रहता मैं इंद्रिया प्राणिया हूँ इंद्रिय शरीर से मन इंद्रिया बुद्धि यो पर प्रस्तुषा पर क्या है कि बुद्धि से परे अहम मैं हूँ उस मैं भोग इच्छा रहती है संगती है मैं धनी बन जाऊ में भोग लू मैं सुखी हो जाऊ यहाँ चित्र जन्ती है इस तरह था तो इंद्रियों का अपने बस में करके और एवं बुद्धि पर बुद्धि से परे अहमकार इसको जान के स्वयं में रहता है ऐसे जान करके आत्मा आत्मान दिया विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन को बश में करके और इस शत्रु माँ बहु काम रूपों दुर्शत दु, शत्रु चाहिए समा सब हम तो हम तो अच्छा सा काम को बस म करो बाब तो ठीक होगा मत वर्तन कुमार भूष उ प्रचंद बदराज तो के प्रचंद बजराजे की रक्षा के बलिम पूर्ण सही है कल दर पद पद बवंती जंगली आती वो बिल के ऊपर आ रहा है तो तलवार पे हाथ ले करके उनका उनका मस्त विजय कर दे सूर को काट दे उसको विजय कर दे ऐसे सूर भी मिल सकते हैं पसंद मृराज बड़ा भय कोडवाया माया सिंह उसके ऊपर विजय करने वाले मिल जाएंगे परंतु काम पर विजय करने वाले नहीं मिले परंतु बमी भी पुरता उन सूर्देव के सामने ने ठोक कैसा हो कंदर पंदर पंदर पन्धर कंदर का तो घमंड है काम का बिड़ेरा भाव से बिड़े बन सकता है इसमें तो हार ही जाते तो जैसे महावाओ काम रूपम तुरा सदम शत्रु मारो योग योग युक नाम तीसरा अध्याय नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण इस साल गीता का थोड़ा सा विवेचन करते हैं संक्षेप गीता विस्तृत विवेचन करना मेरे काम करा है परंतु संक्षेप है बहुत कम पड़ा है कभी कर रहे हैं तीन अध्याय हुए श्री भगवान उवस्ते योग प्रोक्तवा मन वे प्रह मन स्वा कवे भविष्य एवं योग विवसते प्रोक्तवा ये जो योग है अव्य अविनाशी योग पहले विवस्वान को कहा था सूर्य भगवान को विवस्वान बनवे विवस्वान ने अपने पुत्र मनु से कहा और मन ऋक्षा को भी मनु जी ने ईक्षा को कहा एवं परम्परा प्राप्त अभिम्राज ये योग है परम्परा से प्राप्त हुआ लोग जानते हैं। सकाले में माता योगो नष्ट करें तो बहुत काल बीस जाने से वो लुप्त प्राय हो गया नष्ट कहते हैं नष्ट अभाव नहीं लुप्त हुआ उसको जानकार कम रहे पहले उसको अभ्यम कहा प्रोग्वान अव्यय अव्योग है और यहाँ कहते योगो नष्ट तो नष्ट का भाव नहीं है अब अविनाशी का नाश नहीं होता नाश होता अविनाशी नहीं होता तो योग अव्यय है अविनाशी है नष्ट का नष्ट अगर समय हाथों से बनता है तो लुप्त प्राय हो गया इसको लोग जानते नहीं थे बहुत खबर सारे में आते रहे योग अपरातन वही है योग जो पुरातन है वो मैंने कहा क्योंकि भक्तों से मैं सखा दे तुम मेरा भक्त भी है सखा भी है ये तो उत्तम रहस्य उत्तम रहस्य की बात है तो अब ये योग कौन सा है योग शब्द गीता में बहुत प्रश्न आता है हमें भी योग की तीन तरह से की है युद्ध योग है युद्ध समाधो है युद्ध संयम ने है तीन धातु आते तीनों से योग बनता है तो योग या गीता क्या गीता का योग यहाँ पर ये कर्म योग है ऐसा बुद्धि योग है सुनो, वहाँ से योग के विषय में कर्मयोग का भी सुनाया तो ये पुरातन योग है पुरातन है इनको मैंने कहा तू तो मेरा भक्त है और सखा भी है भक्ति होने से मेरे दो अधिकारी है और मेरा पे सखा है लेकिन तो उत्तमम रहस्य उत्तम रहस्य है तो उत्तमम रहस्य में योग के लिए भी कह सकते हैं तू तो मैंने पहले कहा था और मैं ही तेरे को कह रहा हूँ ये रहस्य की बात है हरे को की नहीं है अपनी बात साफ साफ कह देना हरेक के सामने नहीं कहा जाता तू तो भक्त और सखा इस वह जब एक पूछते हैं अपरम भक्तों जन्म परम जन्म बस आपका तो जन अभी हुआ और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है कथम एक बीजानिया तुम आगो प्रोक्त आगो तुम प्रोक्तवान इसम कथम बीजानिया आपने आदि में सूर्य नारायण से कहा था तुम्हें कैसे जानू समझ में नहीं आती आप तो अभी प्रमुख हुए और सूर्या का तो बहुत पहले जन्म हुआ अपरम बहुत हो जन्म परम जन्म में बसो था तो मेरे समझ में नहीं दो अर्थ करते हैं एक ये समझ में नहीं आज एक कहते हैं कि आपने पहले कहा तो ये बात कैसे मांगने तो में आ सकती है मारा कब तक भी जन्म लिया वो पहले कहा है तो ये आखिर ये नहीं है मैं कैसे जाऊँ तो भगवान कहते हैं बहू ने मेरे बिता जन्माने तवचार मेरे बहुत से जन्म जीत हुए बीत गए तेरे भी बहुत जन्म हुए चाहिए जन्मो को मैं जानता हूँ न तुम विकम सफल अर्जुन तू नहीं जानता मेरे को पता है याद है कहाँ कहाँ मैं जन्म लिया कहाँ तेरे जन्म लिया सबको जानता हूँ तेरे मेरे सब जन्मों को जानता हूँ न तुम एक तो मतलब आप भी जन्म लेते हैं हम भी लेते हैं तो में हमारे फर्क क्या हुआ अजो कृष्ण नब्जो आत्मा बोलता हमेशो कृष्ण प्रकृति उस मधिष्टा है सुनवाम नया हो अजो कृष्ण अज रहता हुआ मानो जन्म रहता हुआ जन्म रहते रहता हुआ और अभ्य आत्मा आत्म माया संभव अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ दूसरे जन्म होते वैसे नहीं होते आज अविनाशी और प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही मेरे में कोई विकृति नहीं आती कहीं जन्म लेता हूँ तो ऐसा नहीं कि की उस मेरा कर्म से जन्म हो गया और मैं अज नहीं रहा अविनाशी नहीं रह, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर नहीं रहा ऐसी बात नहीं होती अपनी प्रकृति उदिष्ट करके आत्मायस में अपने शक्ति से मैं जन्म प्रोत्साहन देता हूँ जन्म कब रहते हैं महाराज की ये युदा ही धर्म से ग्रामीण भवती भारत जिस जिस काल में धर्म की हानि होती है और अभ्युत्थान अधर्म से है अधर्म का अभ्युत्थान होता है अभ्युत बन जाता है तो मानव से जा उस समय में अवतार नहीं तो आत्मानव से जा अपने आप को प्रकट करता हूँ तो कोई कह सकता है कि अभी बहुत पाप बढ़ रहा है धर्म की हानि हो रही है ऐसे मौके में अवतार कौन नहीं लेते भगवान ऐसा बताते है की उस अवसर होता हूँ तो अभी जो अत्याचार होता है अनाचार होता है बहुत अधर्म की प्रवृत् हो रही है धर्म की गलानी हो रही है नाश हो रहा है तो ये भगवान अवतार है जैसा नहीं आया है समय। कलयुग में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा में है ऋषि मुनियों को मार कर खा गए हड्डियों को ढेर लगा दिए आज गायों के जो ढेर लग गए है वो तो लोग सूच हुए है। परतु ब्राह्मण अभी तक बैठा है साधु बैठा है ये बचे हुए हैं अभी कई के समय ये रह जाए बात नहीं थोड़े है थोड़े धर्म का स्थान है हिंदू धर्म में हिंदू साहित्य में उनका नाश हो रहा है हिंदू स्वयं कर रहे हैं स्वयं ये संतान का नाश कर रहे हैं संतानों लोग संख्या घट गई जो तो चालीस पचास करोड़ संख्या घट गई है और फिर घटनी चली जा रही है और ये हमारी बहना मानसी है नहीं भाई मान से है नहीं क्या करें कहा किसको करें ऐसा बड़ा भारी से हो रहा है परंतु तो कलयुग में जैसा होना चाहिए उससे अभी बहुत कम हुआ कलयुग है तो चेता में हो गया ऋषियों को कहा गया तो कलयुग में कितना होना चाहिए इस वास्ते अभी वो समय नहीं आया तुम्हारा ऐसा समय आप प्रकट होते हो तो क्या वो समय आपको अच्छा लगता है धर्म की हानि हो जाए अधर्म की वृद्धि हो जाए तब तो अपने को प्रकट करता हूँ तो अच्छा नहीं परित्र है साधु साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टता विनाशाए दुष्ट प्रापियों का न्याश करने के लिए और धर्म की सम्यक रूप से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ एक युग में सतयुग थे कली जिस जिस वक्त में ऐसी है जो मर्यादा है युगों की उस मर्यादा का उल्लंघन करके पाप हो जाते हैं तो मैं प्रकट करता हूँ तो युग युग का मतलब प्रति युग में एक गर्म नहीं एक युग में कई बार मैं लेता हूँ अवश्यता प्रति नहींता हूँ युग युग में प्रकट होता हूं ये प्रयोजन है भगवान के अवतार का साधुओं की रक्षा दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना साधुओं की रक्षा क्या करते हैं साधुओं की रक्षा है उसका ये नहीं कि साधु जीते रहे ये मर में जान ये रक्षा नहीं साधुओं का जो तो धर्म है उसी रक्षा शरीर तो दुष्ट होने वाला है कि धर्मात्मा पापात्मा साधु ब्राह्मण हो सही का नाश उनका नाश, नाश नहीं है परिस उनकी रक्षा करने के लिए रक्षा में भी एक विशिष्ट विचित्र है भक्त होते हैं मेरे साथ खेलना रहना चाहते हैं तो वो मैं मौका देता हूँ भक्तों को अवतार नहीं करके नहीं तो धर्म का उत्थान करना धर्म का नाश दूसरों का विनाश भगवान इस समर्थन कर लेते हैं इनको अवतार लेना नहीं पड़ता पर भक्त है वो मेरे साथ में खेलना चाहते हैं है रहना से आते है मेरे साथ तो वो अवतार लेकर तो बिना अवतार नहीं ये काम तो बिना अवतार हो जाते है और वो ही अब भी धर्म का सबल है अब भी दूसरों का विनाश होता है सज्जनों की रक्षा होती है पर असली सदताओं की रक्षा साधना उनके भाव है उसके अनुसार प्रकट होकर मैं लीला करता हूँ वो एक असली भाव है उसके लिए मैं प्रकट होता हूँ परंतु एक बात और जन्म कर तुम्हें दिव्य में मेरा जन्म और कर्म है। से है साधारण लोगों की तरह नहीं है जन्म आज कोई ईश्वर होता हुआ ऐसा होता हुई जन्म लेता आज होता हुआ जन्म नहीं जन्म ही लेता है अविनाश होता हुआ अंत ध्यान हो जाए नहीं है, मरते हैं और भूतों के ईश्वर में है नहीं मेरा जन्म कर्म दिव्य है जन्म दिव्य है कर्म दिव्य है मन मेरा प्रकट होना हो तो अलौकिक होता है विलक्षण होता है मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं का शरीर दिव्य है परन्तु तो भगवान के लिए भगवान की तरफ देखे तो नहीं देवास रूपी से नित्य का शुकांक्षी देवता भी इस रूप का देखना चाहते रहते है उनको भी दर्शन नहीं होता ऐसा मेरा दिव्य रूप होता अनुभव रूप का सदांदमय देह तुम्हारी विगत बेकार जान अधिकारी रामायण में आया है सत्यनमयू समस्त नारायण महिमान मधु मधुसूराचारी अपनी गुढ़ा दीपिका में लिखते है सतचित सुख है ये भगूसा सतचित आनंद ये भगवान का शरीर है हमारा तो मलिन शरीर होता है भगवान का मलिन दिव्य होता है तीक्षण होता है सच्चान रूप होता है तो जन्म ऐसा होता है कर्म भी दिव्य होता है भगवान की लीला कहने से अंधकार दूर होता है लीला के कारण से भूमि गृह से भू ली जो भगवान की लीला कहते हैं, वो संसार में बड़े भाई नाम करने वाले हैं। भगवान की लीला को वर्ण करती तो वो लीला दिव्य होती है अलोज होती है अज्ञान का दूर करती है राम जी के विवाह में संत गए हैं महात्मा लोग विवाह के समय और भगवान जो घोड़े पर चढ़ करके जाते हैं दूल्हा बने हुए तो उनके जाव के जू कमल आगे जावक लगा हुआ यावक होता है जिसको अलता कहते अलक्त, अलक्त होता है अलता होता वो लगाया कसी मैं नब मै नहीं लगाते है अब तो नजर क्या भ्रष्ट हो गया जो न कर रंगते जो बहुत नीचे महान हत्या की बात ऊर्जा चमड़े को गाड़ करके उस गाय रंगता है जिसे वो ऐसा ऐसा महान अशुद्ध चीज अपने अंतन बात कुछ तो दिव्य जन्म होता है तो भगवान के विवाह में चले तो जाते है तो वहाँ पे संत विवाह में संतों का क्या कहो बिल्कुल नहीं राम जी के विवाह में संत महात्मा हे अग्गुरा जी के चरणों में मन मन मधुप रह जाता है मन की मधु घोड़ा मारे तो भगवान की कोई लीला होती है उसमें एक वरीक्षण आनंद होता है नाम रख तो ऐसे मेरे जन्म कर्म दिव्य है इस दिव्यता को जो तत्व से जान लेता है वो तत्वादे हम पुनर्जन्म नहीं थी शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता तो माँ मेरी सो में अर्जुन सह माँ मेरी मेरे को प्राप्त होता मेरे जन्म कर्म के दिव्य दिव्यता को जान ले दिव्यता नाम सा है दिलक्ष्मता है देवताओं का भी नहीं मनुष्यों तो का जन्म मदि है ही परंतु देवताओं का जन्म भी ऐसा नहीं देवताओं को हम लोगों के शरीरों से दुर्गन्ध है घृण होती है इतनी दिव्य शरीर है तेज तत्व तो प्रधान होते है भगवान तो चयन रूप होते है इतना आनंद मै तुम्हारी ऐसी बात ऐसा मैं उतार लेता हूँ बीत राग है क्रोधरा मन नया माओवास था बहु ज्ञान पुत्र भाव ये जो ज्ञान है ना जन्म कर्म की दिव्यता का ज्ञान अनुपिता का ज्ञान जान लेना ये बहुत महत्व की बात है जैसे आत्म आत्मनित्य है आत्मा नित्य जानना है उसका इतना मातम नहीं है मुक्त हो जाते है परन्तु तो जन्म कर्म से मैं दिव्य में ये हूँ तत्व से जानता है फिर से मिलता मेरे को प्राप्त हो जाता है ज्ञान से मुक्ति हो जाती है परंतु तो मेरे जन्म को जानने वीर राग वैराग वैर क्रोध इससे सब नष्ट हो जाते हैं मेरे पढ़ायण मेरे माम उपास मेरे आश्रित हो तन्मय हो जाते मेरे में मेरे मेरे फर्क नहीं रहता बहुत ज्ञान तप सा ये ज्ञान रूपी तप है जन्म कर्म के दिव्यता को जान लेना है ये ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए मेरे भाव को प्राप्त हो गए बहुत से प्राप्त हो गए ऐसी मेरी अनुक्षणता है तुम्हारा भी कि जो मेरा भजन नहीं करते उनका नहीं पर जैसे मेरे स्वर्ण मेरा भजन करते हैं उनका मैं वैसे ही भजन करता हूँ वो जिस भाव से मेरे से उसी भाव से मैं हूँ अपना से हूँ मेरे माता पिता माने तो मैं माता पिता बन जाता हूँ और वे भगत कर देगा हम तो माता पिता है आप जाता हूँ मित्र चाहे तो मित्र बन जाता हूँ गुरु चाहे तो गुरु बन जाता हूँ तो मेरा चेहरा बन जा बन जाता हूँ ये यथा जैसे मेरे शर्मा जिस प्रकार से हो गए रोने लग जा मैं भी रोना लग जाता हूँ तुम्हें मेरे को प्रसन्न नहीं था मैं भी प्रसन्न होता हूँ जैसे मैं अवचारता क्यों मनो वर्तमान वर्तन थे मनुष्य अपार पारन मनुष्य सब के सब प्रकार से मेरे रस्ते मनोवर्तमान वर्तन रहे मेरे रस्ते का अनुपन करते तो जैसे मैं सबके साथ में प्रेम का एकता का उनकी भावना पूर्ण बर्ताव करता हूँ मनुष्यों को चाहिए ऐसा ही बर्ताव करे तो भगवान बर्ताव करके दिखा देते बिना अवतार लिए लीला करके किसी दिखाओ सब काम तो कर देते करते ही है करते रहते ही है पर तो जैसे रामावतार लेकर अगर उसमें लीला की तो मनुष्य को कैसे चलना चाहिए माँ बाप के साथ कैसा वर्ताव करे भाइयों के साथ कैसा करे स्त्री पुत्रों के साथ कैसा वर्ताव करे शत्रु तारे करने वालों के भी साथ कैसा वर्ताव करे पास हुई आज हमारा हित होकर बतक ही, तो ही सबका हित क्रियाओं में करते हैं ऐसे मनुष्य मात्र को चाहिए भले बैर रखने वाला हो उसका भी हित सोचे उनका हित कैसे हो उनका कल्याण कैसे हो ऐसे हित चाहाना चाहिए इस बात का प्रचार करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ मैं शरीर बसस्थ करता हूँ सब लोग ऐसा करें कांसनता कर्म नाम सिद्धि में ये जनती है देवता यहाँ कर्मो की सिद्धि चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हमारे वो मिले हमारे वो लोक मिले अमुक जो विभूति मिले ऐसा धन मिले संपत्ति मिले ऐसे जो चलते है ना वे कांसनता कर्म नाम सिद्धि की सिद्धि चाहते हुए देवता ये जनती पूजन करते से वो लोग कर्म जा कर्म देने सिद्धि इस मनुष्य लोग में बहुत जल्दी हो जाती है कर्म देने परंतु भक्ति की बात है वो इससे जल्दी नहीं होती है वो तो मैं देता हूँ तो होती है मैंने चातुर भरण ऐसे तुम क्यूँ करते हैं साहब विशेष मनुष्यों के साथ ही पक्षपात भगवान का कहा चौरासी लाल जूनी में रहने वाले जीवों के जीवों के प्रति दया है परंतु मनुष्यों का पक्षपात है भगवान के क्यूँ इस वक्त भगत हो जाते हैं भगवान के प्रेम ही निकल जाते इस बात मन जी मात्र विशेष ओर कभी करी कभी करी करुणा दे दे नहीं, नहीं, नहीं करने वाले कभी विशेष कृपा करके मनुष्य नहीं देते तो भाईयो ये मनुष्य मिला है भगवान की कृपा से अब भगवान के भजन में लगाओ इसको भगवान की तरफ भी ले जाओ और हत्या में मत करो पाप मत करो तो महान महान भयंकर पाप है मत करो हम तो प्रार्थना कर सकते हैं आप उस सुने में तुम्हें क्या करो लाचारी की बात है आप ऐसी कर पाप करो मैं भयंकर पाप मत करो कर्म से सात चारों गर्म में रचे गुण कर्म वास गुण और कर्म उनके कैसे कैसे कर्म है और कैसे कैसे विषय के गुण है उनके अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण परम्परा चार मैं श्रेष्ठ है वो क्या लोग कहते हैं पशे से वर्ण विभाग किया ऐसा नहीं भगवान के सात बहण मैं श्रेष्ठ विश्व मैंने पैदा किए चारों मैं, में मैंने पैदा किए तस् करता उनका करता हुआ भी मेरे को अकर्ता समझो अब जन्म की बात बताई है अब कर्म की दिव्यता का वर्णन करते हैं, ये सब करता हुआ भी मेरे को तो अविनाशी और अकर्ता समझो मेरा लेप नहीं उन क्रियाओं के को साथ कोई संबंध नहीं है नीमपंति नम फलेश कर्मेश नहीं है और क्यों मेरे को लिप्त नहीं करते मैं निर्लेप नहीं करता हूँ दूसरे जीव कर्म करते हैं तो अपने लिए करते हैं तो हो जाते हैं कर्मों से बंद जाते हैं मैं निर्लेप और कर रहा हूँ अविनाशी हूँ जैसा करते वैसा करता हूँ और आकर्षक अंश कर रहा हूँ जाना जैसे आज अविनाश ईश्वर रहता हूं अवतार देता हूँ ऐसे सब काम करते हुए मैं अविनाशी वैसा वैसा निर्लेप रहता हूँ ये मनुष्य को सिखाने के लिए न म कर्मा नीलिम कर्म फल मेरे वो कर्म लिप्त नहीं करते कर्म फल की मेरे अस्तार है भी इस तत्व तो को कोई जान ले कर्म भिष्ण में ना वो कर्म कर्म कर से कर्मों से बंधेगा नहीं क्यूँकी ये विद्या है कर्म करते हुए कर्मों से न बंधना निर्लिप रहना ये विद्या कोई जान ले वो भी बनेगा नहीं उसको भी विद्या है एवं ज्ञातवा कृतन कर्मा पूर्वी शास्त्र में आता है कर्म कब तक करना चाहिए जब तक मुमुखा जागृत हो जाए फिर साधन से इस कर्म सब त्याग से भागे मुखा होते जाओ तब तक भगवान कहते हैं एवं ज्ञातवाकृत पूरे मुमुक्ष हो पहले जो मुमुश हुए हैं उन्होंने भी इस तरह इस तत्व को जान के कर्म किया गुरु कर्म ही वाता हूँ तुम कर्म ही करो कर्म छोड़ने की इच्छा मत करो छोड़ पूरे ही पूर्व वाले बड़े बड़े आचार्य उन्होंने ऐसे किया है तुम भी कर्म ही करो अपने कर्तव्य का पालन करो अब वो कैसे करे सुनम आत्म न आत्म न आसनम सिरम प्रतिष्ठा शुद्ध देश में अपने आसन को स्थिर जमा कर बैठे ठीक है पटाओ तो ठीक नहीं सला तो नीचे नहीं जाए ऐसे आसन लगा करके वहां बैठे और परमात्मा में मन लगा ना से तुम ना सुझ आसन ऊंचे भी जल्द नहीं हो और नीचे भी नहीं हो ऊंचे होके नींद आ जा गिर जा तो चोट जाए नीचे चीटिया इस बात बीच में के सस्ता सब रखे बड़े राशि की ऐसा होकर ना चुछ तो ना चाहते कुछ होता हूँ नीचे तो कुछ बिछाया हुआ कुछ साया, साया तो भी होकर मगरा मृा वही जो आपसे आप मरे हुए हाथी हो मरी हुई नहीं नहीं मेरे तो हम बोरी टाट बिछा दो अपना नीचे तो कुछ बिछा दो कुछ टाट बिछा टाट पर अपना कपड़ा बिछा बैठ सूसोर हम तथरेगा अगर मन कर तो ऐसा तो आसन बिछाने वाला हो अब उसके ऊपर बैठे तो यद सत्य क्रिया यत्म सही चित्र इंद्रियों की मन की क्रिया को भी संगीत कर गर खोड़े नहीं इंद्रियों की क्रियाओं को भी फंसे नहीं उस आसन के ऊपर बैठ, वो तो आसन बिछाने का बताया अब बैठना कहा है आसन आसने जो गुद्धि तो अपनी शुद्धि के लिए निर्मलता के लिए साधन करे अणिमा महिमा कर गर्मी आदि शुद्धियों के लिए नहीं कोई कामना नहीं जो स्वर्ग मिलेगा ये मिलेगा ये नहीं शुद्धि अब इस अपनी निर्भलता के लिए अंत निर्मल इसके लिए भगवान का चिंतन करें समन का ऐश्लोक बैठ लो सुम का श्लोक का आए भाव श्री के एक सूत्र को ठीक चले सामन का श्लोक जीवन धारियन असल था असल होगा फिर बैठ जाए स्थिर बैठा रहे तीन घंटा अगर स्थिर बैठा रहे तो ध्यान लग जाए उसका फिर बैठने में बड़ा महत्व है ऐसा स्थिर बैठ जाए फिर समंका सम्प्रतनाशिकाकर महीवी के देख रहे होता है तेरे क्या मतलब देख लिया अब न तो भगवान का मन लगाओ भगवान का वजन करो तेरे भावे संसार नारायण को बैठ गया मस्ती अनोलोक प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी प्रत्याचर्या का ब्रत सब इंद्रियों का ब्रह्मचर्या सब इंद्रियों को सैया में रख भोग भोग ने कि दृष्टि से इस आशा से कोई काम नहीं करे भोग भोगना ही निर्वाह कर दिया कपड़े निर्वाह का भोजन भी निर्वाह का सहन भी निर्वाह का सुंदरता सुख ही नहीं, नहीं।, नहीं। सुख के लिए सामूहिक करना नहीं उद्देश्य नहीं ऐसे आगे आ गया है हमारे महाराज क्या करते आई बल्ला है जो आगे सब नहीं, नहीं। ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित मन संयम में वित्त मन को संयम करके मेरे में सत्यवादी ये मन, दुछे दुछे दुछे दुछे दुछे दुछे। मन, मन चित दोनों एक जगह आ गया दो शब्द आए एक आया करता है मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतरमान से उसमें घनी जगह तीन है आता है मन बोधि अहंकार कहीं में चित्त भी है नहीं संयम में वित्त हो मना संयम है संसार का चिंतन नहीं करे मन का संयम और चित्र क्या भगवान चिंतन भगवान में लगा दे मन करने की शक्ति वो तो संयम से मन संयम चित्र युग आसी तो बत युक्त आसी तो लक्ष्मण का संयम युगत आशी तो मत पर जो भी मतपूर्ण भगवान तो के ही पढ़ा ध्यान करने का तात्पर्य केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए उस उसका ज्ञान करने के लिए और शिव जीवि के लिए नहीं और बाबा जी बढ़ जाए बढ़ाए धर्म करते हो जाए ऐसा कर रहा है सिद्धि तो तो से मतलब नहीं असली सिद्धि है अंतर शुद्ध हो जाए और भगवान में प्रेम हो जाए अशुद्धि क्या है कि संसार में मन जाए यह है अशुद्धि और शुद्धि क्या है कि मैंने संसार में मन जाए भगवान में लग जाए शुद्ध हो गया अंतर कर शुद्ध करूँ अरे इतनी अशुद्धि कभी नहीं, है, भार, आवर, नहीं आर, क्यों आप फंस फंस पाए संसार का चिंतन होता है संसार अच्छा लगता है तो मन है संसार क्या है अपने मिले और रहते संसार में कोई मन नहीं देखता भगवान का चिंतर मन करता है फिर वही करे शुद्ध हो गया अशुद्ध की पहचान के संसार की याद आ गई शुद्ध की पहचान के भगवान याद आते है ऐसे यूं नहीं और शुद्ध आत्मा युक्त ही तो महत्वपूर्ण भगवान कहते मेरे बड़ा और बैठे बस और कोई इच्छा नहीं है न स्वर्ग की इच्छा न कोई ोग की इसा, कोई ईसा नहीं है अपना दौरा भगवान के युग आवाज मतलब बैठ ये योग की बस है भगवान ज्ञान योग योगी और शात मानव योगी विकित कर योगी नियत मानस ऐसे अभ्यास योगी का जो मन निहित हो जाता है यही भगवान लग जाता है शांति निर्वाण परमा मुक्ति के अपराण ऐसी शांति मिलती है जरा मत संस्थान वाली स्थिति मेरे में स्थिति वाली मत संस्थान स्थिति एक भगवान वाली स्थिति और जब मतलब मत संस्थान वाली मत सदी मेरे में ठीक मत संस्था है ये भगवान की संस्था है निर्वाण परमा और शांति मोक्ष पढ़ाएगी शांति है सुख तो मिलता है संसार में शांति नहीं मिलती शांति उसके अनाम जिस मजाग है न देश कर्म योग से शांति मिलती है ऐसे ध्यान योग से भी शांति मिलती है मन लगता है बड़ी शांति गीता का पात्र हो तो शांति मिलेगी किसी का विचार हो तो एक बात याद आ गई गी। गीता कंठ रहते पूरी फिर एकांत बैठ जा और ये योगेश्वर करो तथा संस्कृत सिंह से राजे संस्कृत सिंह ऐसे उल्टा पाठ जन्म क्षेत्र पुरुष के बिना पुस्तक बैठ गया ऐसी शांति इतना आनंद मिलता है मस महाराज तो मस्त हो जाए गीता गीता के चिंतन भगवान को गीता प्यारी बहुत है गीता पाठ करने वाला गीता का करने वाला ऐसा प्यारा है नो कष्ट में प्रिय कृतुम ऐसा प्यारा काम करने वाला कोई नहीं है जैसा का प्रसार करने वाला करना गीता इसी जयदाद जी कहते है हमारे ये श्लोक लग गए चुप गए तो गीता के ऐसा है मजा गीता प्रेस खो दिया घर घर गीता कर दी दूसरे प्रेस में बंद कर सस्ते मेरे को लग दिया ऐसे ऐसे हो करता है तो शांति मिल जाती है भगवान की स्थिति में बैठ जाता अब ये योग की सिद्धि का पंद्रह वर्ष लोग पता